स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश परिव्राजक स्वामी विवेकानंद कहावत है बहता पानी और रमता साधु निर्मल रहते हैं पानी जब तक बहता है तब तक काई नहीं जमती तथा उसमें बदबू नहीं पैदा होती इसी तरह भ्रमण करता सन्यासी आसक्ति में नहीं पड़ता सन्यासी की सांसारिक आसक्ति से रक्षा के लिए यह नियम बनाया गया है कि वह ग्राम में एक रात तथा नगर में तीन रात से अधिक न ठहरे एकाकी निशंबल परिभ्रमण से साधु का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य सिद्ध होता है उसमें भगवत समर्पण एवं सन्यासोचित निर्भयता का विकास होता है आत्मा असंग निर्लिप्त एवं सर्वव्यापी है वह शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है यही भाव सन्यासी अपने एकाकी स्वच्छंद भ्रमण के माध्यम से अभिव्यक्त करता है उसके कठोर सन्यास के उच्च आदर्श की परीक्षा भी इसी तरह के संभल और आश्रय रहित भ्रमण से होती है यही कारण है कि भारत के सन्यासियों का परिव्राजक जीवन के प्रति इतना अधिक आकर्षण है तीर्थ दर्शन के उद्देश्य से साधु सन्यासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं एवं तीर्थों की धनीभूत आध्यात्मिक भाव तरंगों से अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा एवं उद्दीपन प्राप्त करते हैं प्राय देखा जाता है कि साधु सन्यासी सारा जीवन भ्रमण नहीं करते प्रारंभिक जीवन में भ्रमण करने के पश्चात किसी एक स्थान पर स्थायी निवास करने लगते हैं परिभ्रमणकारी सन्यासी बहुदक कहलाते हैं एवं एक स्थान पर कुटिया बनाकर रहने वाले कुटीचक कहलाते हैं एक मान्यता यह भी है कि जब तक मन चंचल रहता है तब तक सन्यासी घूमते रहते हैं मन के शांत होने पर एक स्थान पर आसन जमा कर अंतर्मुख होकर अपने हृदय में ही परमात्मा का अनुसंधान करते हैं जब तक बहिर्मुखी वृत्ति रहती है तब तक तीर्थ दर्शन की उपयोगिता है लेकिन जैसे जैसे मन अंतर्मुखी होने लगता है वैसे वैसे साधक को यह अनुभव होता है कि जिस परमात्मा को वह तीर्थों व देवालयों में खोजता रहा था वह तो उसके हृदय में ही विद्यमान है तब वह अधिक नहीं भटकता एक स्थान पर जम जाता है लेकिन उच्च आध्यात्मिक अनुभूति सम्पन्न महापुरुष एक अन्य उद्देश्य से तीर्थाटन करते हैं उनके लिए पूजा तप तीर्थी यात्रा आदि अनिवार्य नहीं है ये महापुरुष तीर्थों के महात्म्य की वृद्धि करने के लिए तीर्थ भ्रमण करते हैं तीर्थी कुरवंत तीर्थानि स्वामी जी के अनुसार एक सन्यासी तीर्थ भ्रमण तपस्या आदि के द्वारा पुण्य अर्जन कर उन्हें जगत को वितरित करता है सन्यासी के एकांत निर्भीक निर्लिप्त भ्रमण के विषय में भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्यों को जो प्रसिद्ध उपदेश दिया था वह इस प्रकार है गो फॉरवर्ड विदाउट ए पाथ हियरिंग नथिंग केयरिंग फॉर नथिंग वांडर एलोन लाइक द रिनोसरोवेन एज ए लाइन नॉट ट्रेवलिंग एट वाइसेज इवेन एज द लोटस लीफ अनस्टेंड बाई द वाटर डू दाउ वांडर एलोन लाइक द रिनोसरस अर्थात निश्चित मार्ग बिना आगे बढ़ो हो न किसी का भय चिंता छोड़ो गेड़े की तरह एकाकी वितरण करो सिंह ध्वनियों से न होता विचल, विचलित पवन नहीं बनता जाल में जैसे पद्म पत्र रहता जल में निर्लिप्त घेड़े की तरह एकाकी विचरण करो नित्य मुक्त भ्रमणकारी संन्यासी के आदर्श के विषय में स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं हो वो तुम एक स्रोत की तरह स्वाधीन उन्मुक्त नित्य प्रवाहित स्वाधीन उन्मुक्त जाओ स्थान स्थान अज्ञानियों का दूर करो अज्ञान विपत् का करो न भय सुख के पीछे भी न भागो गृहच्छाद तुम्हारा हो आकाश शयन तुम्हारा विस्तृत घास दैवस जो होवे प्राप्त रहो उससे सदा परितिप्त कुछ इसी प्रकार की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद के भारत भ्रमण के पीछे थी श्री राम कृष्ण की महासमाधि के बाद उन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ विधिवत सन्यास ग्रहण किया और एक जीर्ण शीर्ण भवन में जो बाद में रामकृष्ण संघ में नगर मठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ रहने लगे लेकिन तरुण तेजस्वी सन्यासी मंडली में तीर्थ भ्रमण की प्रेरणा जागृत हो उठी और एक एक करके लगभग सभी मठ निवासी भ्रमण के लिए निकल पड़े स्वामी विवेकानंद भी कलकत्ता त्यागना चाहते थे कलकत्ता में उनकी विधवा माता और उनके छोटे छोटे भाई अत्यंत निर्धनता की अवस्था में रह रहे थे उन्हें देखकर स्वामी जी का रजोगुण प्रेरित अहंकार सर उठाता था तथा उन्हें सांसारिक कर्म में परिवार के दारिद्र्य निवारण के कार्य में प्रेरित करता था अतः उन्हें महान अंतर्द्वंद्व का सामना करना पड़ता था कलकत्ता से परिव्राजक के रूप में बहिर्गत होने में स्वामी विवेकानंद को कुछ समय लगा पहले वे छोटी छोटी यात्राओं पर देवघर काशी आदि स्थानों पर गए लेकिन बहरा मठ में अपने गुरुभा के बुलाने पर अथवा अन्य किसी कारण से वापस लौट आए श्री रामकृष्ण उनके कंधों पर इस युवक सन्यासी मंडली का भार न्यस्त कर गए थे अतः कर्तव्य बोध के कारण वे बहुत समय तक सब बंधनों को काटकर कर परिव्रजन के लिए निकल नहीं सके लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने गुरु भाइयों का बंधन भी एक सोने की जंजीर सा लगने लगा और वे इस स्वर्णिम बंधन को भी काटने के लिए व्यग्र हो उठे इस समय स्वामी जी के मन में दो भावों का प्रबल संघर्ष चल रहा था एक और था मठ तथा उसके आदर्श के प्रति निष्ठा और दूसरी ओर था पुरातन परंपरागत सन्यास का आदर्श और एकाकी सन्यासी जीवन का आकर्षण अंतोगत्ता वे अस्थायी रूप से ही सही मठ के बंधन काटने में सफल हुए वे परिव्राजक के रूप में भ्रमण करते हुए अपनी शक्ति का अंकन करना चाहते थे और इस तरह पूर्ण निर्भयता की उपलब्धि करना चाहते थे साथ ही वे जीवन के नए अनुभवों से अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते थे उनके गुरुभाई उन पर अत्यधिक निर्भर हो रहे थे वे चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में वे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। श्री रामकृष्ण की महती कृपा से स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण की जीवन दशा में ही निर्विकल्प समाधि की उपलब्ध हुई थी जब स्वामी जी उसी चरम अवस्था को प्राप्त करना चाहते थे उनकी इच्छा उत्तराखंड में हिमालय की किसी गिरी कंदरा में ध्यान मग्न होकर पुनः उस समाधि सुख का आस्वादन करने की थी परिव्राजक के रूप में निकलने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था इसीलिए उन्होंने अपने गुरु भाई स्वामी अखंडानंद को अपने साथ लिया था जिन्हें हिमालय एवं तिब्बत भ्रमण का पर्याप्त अनुभव था स्वामी विवेकानंद के परिभ्राजक जीवन की कहानी उपन्यास की तरह रोचक और साथ ही अत्यंत शिक्षाप्रद भी है इन यात्राओं ने स्वामी जी के ज्ञान की अभिवृद्धि की होगी यह तो निर्विवाह सत्य है ही उसका पठन हम जैसे घर बैठे पाठक के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा स्वामी जी ने भारत के असंख्य तीर्थों का दर्शन किया तथा वहाँ विद्यमान जीवंत जागृत आध्यात्मिकता का प्रत्यक्ष अनुभव किया पोहारी बाबा त्रैलंग स्वामी स्वामी भास्करानंद आदि अनेक सिद्ध महात्माओं का दर्शन एवं उनका सत्संग करने का अवसर उन्हें मिला कभी उन्हें समादर प्राप्त हुआ तो कहीं चोर लफंगा समझा गया किसी दिन उन्होंने पेड़ों के नीचे रात्र निवास किया तो किसी दिन किसी महाराजा के महल में वे धनी निर्धन विद्वान मूर्ख ब्राह्मण चांडाल सभी से समान रूप से मिले परिव्राजक के रूप में स्वामी विवेकानंद को प्राप्त अनुभव में से कुछ केवल उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे कुछ श्री रामकृष्ण के जीवंत सत्ता का अनुभव कराने वाले थे और कुछ के द्वारा उन्हें भारत के जन साधारण की महानता की झलक प्राप्त हुई थी काशी में एक सकरे रास्ते से जाते समय कुछ बंदरों ने स्वामी जी का पीछा किया स्वामी जी भागे पर जितना ही वे भागते बंदर उतनी ही तेज़ी से उनका पीछा करते इतने में एक सन्यासी ने उनसे कहा भागते क्यों हों सामना करो उनकी यह बात सुनकर स्वामी जी रुक गए तथा जो ही वे बंदरों का सामना करने के लिए मुड़े बंदर भाग खड़े हुए परवर्ती काल में इस घटना का उल्लेख करते हुए वे अपने प्रवचनों में लोगों को विपत्तियों से घबराने का नहीं बल्कि सामना करने का उपदेश दिया करते थे